प्रारंभ से चले चौथरी पृष्ठ यहां पूर्व आचार्य श्रुतक श्लोका प्रणीता श्लोका श्रुत संभव आचार्य भगवोपाचार्य श्रुति के अर्थों को प्रकाशक का श्लोक कारि का आगे भी श्लोकों श्रुति युक्त अर्थ को प्रकाश करने के लिए पूर्ववत अत्री श्लोका ओंकार पादशो, पादशो पादा संशयः ओंकार पादश न किंचिद पादसो विद्या पाद से ही जाने एक ओंकार के के एक एक एक मातरा। पादा मातरा के, पाद ही के, के, आत्मा के ही पादा एक न संशय द्वितीय तृतीय पाद विश्व प्रेस में कोई संशय नहीं ओंकार पाद सो ज्ञात ओंकार को आत्मा के पाद से जानकर के तीन मात्रा ही तीन पाद आत्मा का न किंचित चिंत आगे कुछ भी चिंता नहीं करें, जैसे गीता में आत्मसथ मन कृत न कि चिंतती ओंकार से पादश विद्या कीदृशी आशंका है ओंकार पादशा ज्ञान कैसा पाद मात्री पाद पद मात्र ना अ कृत्वा तद विभाग और ओंकार की मात्रा ये के ओंकार की मात्रा उंकार की मात्रा ही आत्मा के पाद उसमें भी आ, आ, उ म अउ के प्रथम द्वितीय तृतीय पादे विश्व है अजुस उ म ऐसे परस्परिक समझ करके तद विभाग विधुरा ओंकार पादमात्र विभाग रही तो कवल ओंकार को ही ब्रह्म बुद्धिया ध्यात ओंकार ब्रह्म है इसे ध्यान करने वाले का भगवती कृतार्थता और कृतार्थ हो जाता है इसको दिखा दे ओंकार पादस विद्या न किंच तस्मा पादा मात्रा चकवाद तस्माकार पादश विद्या पादान मत्राण्च अन्यूनमेक आत्मा की पाद ओंकार की म परर एक सह ओंकार जानकानी पादस विद्या ओंकार उभयशून्य ब्रह्मबुद्ध्या जानीयाद पादे निश्चय एकत्व के द्वारा एकत्र होने से ओंकार उभय विभाग शून्य ब्रह्मबुद्ध्या जानिया उभय विभाग पादमात्र विभागरित ब्रह्मबुद्धि से समझे ब्रह्मबुद्धिया जानिया ब्रह्म ओंकार पाद ओंकार पाद ज्ञात उत्तरार्ध से तात्पर्य महाभाष्य में एवं ओंकार ज्ञाते ओंकार ब्रह्म इसे ज्ञात होने पर दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व न किंचित प्रयोजन चिंतित कृतार्थत्वाद दृष्टार्थम दृष्ट दिश्टा प्रयोजन इस लोक में सुखादि के लिए अदृष्टा अदिश्टा अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग आदि आगे परलोक के लिए न किंचित प्रयोजन चिन्ह कोई प्रयोजन नहीं ज्ञान हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया कृतार्थत्वाद कृतार्थ हो गया अर्थ ये जो प्रयोजन सौ सिद्ध कर दिया प्रणवा कुशलस्य प्रणव ज्ञानन सर्वदकृता उत्तर प्रणव ओंकार उसका अनुसंधान में कुशल ओम विश्वतेज से और तुर्य अमात्र इस प्रकार जो साधक कुशल है ज्ञाने ने ज्ञान का प्रणवज्ञानवैतापवादक का अपवादक का निवर्तक प्रणवी ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मज्ञान सेवृत्ति होती कृता जो उत्तम अधिकारी कृतार्थ होता है इसे कहा गया है इधानी तदनिज्ञ मध्यमाधी अर्धमाधिकारी जो प्रणवासंधान क्रेकुशन पर उपदेश जो आचार्य उपदेश मात्र है का ध्यान शरण जिसका ध्यानकर्तव्यता भी ध्यान करुंजीत प्रणव चेत प्रणव ब्रह्म निर्भय प्रणवितुक् न भचिथ प्रणव चेत को लगाए चेतकोल करे मन को लगाए प्रणव ब्रह्म निर्भय निर्भय ब्रह्म ही ये प्रणव नित्य नित्ययुक्त है जो साधक तसे तवचि भय नीचे कोई भय नहीं ननु मन सामान ब्रह्म किमिति किमित प्रणव तत्कर्तव्यता उच्य थ तत मन में करना चाहिए प्रणव करने के लिए कहते क्यों इसे श्रां से कहते प्रणव समाहित चित्तस्य प्रणव दर्शयति सामतचित फल जिस चित्त जिसका सहित सामधिुक्त है प्रणव में उसका फल दिखाते हैं प्रणव नित्ययुक्त न भचि सामधान विषय में युज्त सुंजित सधि सामधानक सल किए किस विषय में यथाख्या परे प्रणव चेतो मना चेतक मन, मन को लगाये यथा व्याख्यात जैसे व्याख्यान किया गया परमार्थ प्रणव है उकार उकार मकार आत्माद है और अमात्र है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप है उसे मन अनुकूल रहे तूर्य रूपम यथेतुच्य थे यथाव्याख्या जो कहा तूर्य रूप ब्रह्म त्र हेतुमह इसमें हेतु देते यस्मा प्रणव ब्रह्म निर्भय क्योंकि निर्भय ब्रह्म ही प्रणव है तदे साधय महास्य तत्र सदा त्र सदातः कचित् तूरीय ब्रह्म है सदा युक्त समाधि करता है क्वचि भैत्सुत्यानुकूल्यम आत्तरे श्रुतः आनुकूल्यम शुतिकूल है कति विद्वा विभेद कनंद ब्रह्म विद्वान् आनंद रूप ब्रह्म को जानने वाले किस भय नहीं करता है कीदशस्तरी प्रणव अधिकारी मध्यम चीण बहतीश्या मंद अध्यमिकारी धे प्रणव ओके सणविध्येय ऐसा से कहते शख्या प्रणवो ह्यपरम ब्रह्म प्रणवश्च पर स्मृत अपूर्व नो बा वो प्रणव हि अपरम ब्रह्म कार्य ब्रह्म प्रणवश्च पर स्मृत अपरव पर काश्वर सोपाधिकारण ब्रह्म एक कार्य ब्रह्म एक कारण ब्रह्म और अपूर्व अनंतर बाह्य अनपर प्रणव ये कार्य कारण रहित शुद्ध ब्रह्म भी प्रणव है अपूर्व जिसके पूर्व कारण नहीं अनंतर जिसका कार्य नहीं बाह्य नहीं पर नहीं ऐसा अविनाशी ब्रह्म भी प्रणव है मंद मध्यम -मध्य अधिकारी के लिए प्रणव पूर्वार्ध में कहा गया है कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म ठीक है उत्तम कीदृश तरी प्रणव साम्य ज्ञानगोचर होती उत्तमाधिकारी कि जेय हे सम्य ज्ञान का विषय प्रणव के ब्रह्म केश अनंतरो अन पर प्रणव ये ज्ञे ब्रह्म परापर परापरब्रह्मात्म मंदम्यम अेयता उपगछती पूर्वादी पूर्वाध में कहा पर और अपर ब्रह्म ऋषि कार्यकाल ब्रह्म ऋषि प्रणव मंद मध्यम अधिकारी ध्येयता अवगचते मंदाधिकारी मध्यम अधिकारीयत्व को प्राप्त करता हम प्रणव इस प्रकार पूर्व भारत की व्याख्या करते परा परे प्रणवः हुए भगवान हास्यकार परी उत्तारिणस्तु सर्वेषून्यमे एक प्रत्योगूत यद्रह्म तदूपेण प्रणव सामाधम्य उत्तराधम विभजते उत्तम का प्रणव होता है सर्वेषून्यमे एक प्रत्यकभूत यम्मा सर्वेष निर्विशेष एक प्रत्येगात्म ब्रह्म ये तद्पेण प्रणव सम्य ज्ञागम्य तदूपे शुद्ध ब्रह्मे प्रणव सम्य ज्ञान का विषय है सम्य ज्ञान अतिगम्य जब उत्तराधि काीणसु मादेश प्रणव की मात्रा आत्मा की पाद क्षीण होने पर आत्मा ब्रह्म पर आत्मा ब्रह्म वही प्रणव न पूर्व पर आत्मा ब्रह्म वह प्रणव ही पर प्रणव पर ब्रह्म अन अपूर्वकार न अस्य पूर्व कारणमेंदूर्व अ पूर्व ये पूर्वकार पुर। जिसका कारण नहीं और अन जिसका ना्य अंतर भिन्न जाति किचित विद्यन अंतर भिन्न जाती कुछ नहीं अनंतर अपूर्व अनंतर ब्रह्म अबा तथा बाह्यम अन्दत इसके बाहरी भी कुछ नहीं अपरम अविदरम यहाँ परम पर कार्य कार्यम से नीदत अपर कार में उक्त अर्थ प्रमाणम सुचेत ये अपूर्व परब्रह्म है उसके लिए प्रमाण है सबा अभ्यंत रही अजब मुंडको भी बाहर अंदर एक अजन्म आत्मा है साइव घनवर्थ साइव घन जैसे बाह्य अभ्यंतर एक रसाई एक ही घन साइव इस प्रकार ब्रह्म सुदचित रूप है यदंकार से प्रत्यत्म आपन्न से तोय से अपूर्व अनतर विशेषण त्र हेतुम ओंकार प्रत्यात्म प्रत्यगात्म आपन्न प्रत्यत्म को प्राप्त किया प्रत्येगात्म हुआ वह तुर्य चतुशुद्ध है अनतर इत्यादि कहा गया अपूर्व अनतर विशेषण कह उसमें हेतु देते हैं प्रणवो सर्व प्रणवोंद्यम तस्त प्रणव ज्ञा व्यश्नुते तदन जितने कार्य प्रपंच प्रणव ही आदि मध्यम अंत आदि है मध्ये अंत उत्पत्ति के पहले भी प्रणव मध्य में ही अंत में भी प्रणव रूप ही उत्पत्ति स्थिति ब्रह्म प्रलय सबका प्रणवरूप एवं ही प्रणव ज्ञाता वही प्रणव ब्रह्म तद अंतरम उसको प्राप्त करता है तद अंतरम ज्ञातवा ज्ञातवा वैष्णुतिक स्वाप्रत्यय करने से ही ज्ञान के उत्तर में प्राप्त करता है ये शब्द लाभ हो जाता है क्योंकि समान कर्तृ पूर्व काले पूर्व कालेप्ति करता है तो फिर तदनंतरम जो दिया है ये दिया है इसलिए कि व्यवधान नहीं ज्ञातवा व्यस्ुत तो इतने कहेंगे तो व्यवधान भी हो सकता का लाभ नहीं होता है स्वाप्रत्यय से तदनंतरम कौन से अव्यवहित तो उत्तरक्षण में ही प्राप्त करता है व्यवधान नहीं ज्ञान होते ही प्राप्त कर लेता लेते हैं दास टीका यथोक्त विशेषण प्रणव प्रत्यच प्रतिप्य कृतकृत यथोत विशेषण यथोक्ता विशेषणा सेशेषण विशे विशे जिनके कहे कहे ब्रह्म प्रणव अपूर्व प्रणब इत्यादि ये प्रत्यगात्म है प्रत्यचं ब्रह्म को प्रतिपद्य ज्ञात्वा कृतकृत होता है एवं ही प्रणव ज्ञाप्त तदनतरम व्यस्मति प्राप्त करता है व्याकरोति पूर्वाधर्वाध की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार आदिमध्या उत्पत्तिथितलया सौ उत्पत्तिलय प्रणव ब्रह्मी सर्व उत्पद्यम से उत्पत्तिल यथोथ प्रणवाधिना जितने उत्प्यमान कार्य है सबकी उत्पत्ति स्थिति लय के अधीन प्रणवरूप है अत तस् उत्तम विशेषण युक्तम इसलिए उसका जो विशेषण कहा गया आदि मध्यंत तो, अकूर्वन पर ब्रह्म रूप है यथार्थ है तर परिणामवादम व्यावृत्य विवर्तवाद्योतम उदाहरती सांख्य लोग परिणामवादी परिणाम होता है इसकी व्यावृत्ति करके विवर्तवाद तत्व तो अन्यथा भाव है विवरत सऊदी अन्य, अन्य केवल दिखता है होता नहीं तात्विक अन्यथा भाव हो तो परिणाम होता है ये ब्रह्म का विवरत ही है, है। सर्प दिखते समय रज में रजु रजु केवल सर्परो से दिखता है इस प्रकार ब्रह्म ही नाम रूप कल्पित होकर के अभिद्या से अन्य प्रकार से दिखता है माया भाष्य में सर्वसेव माया हस्ती रजु स्वर्प मृगतृष्णिका स्वप्न आदिवत उत्पद्य मानस्य वेदादि प्रपंच से यथा माया आदय माया हस्ती माया से हाथी बनाता है जादूगर रजु में सर्प दिखता है मृग तृष्णि है स्वप्न दृश्य जितने उत्पन्न होते हैं उनका वास्तव स्वरूप मायावी माया, माया हस्ती का वास्तव स्वरूप मायादी रजु स्वरूप का वास्तव स्वरूप रजु मृग तृष्णी का है स्वप्न दृश्य का वास्तव स्वरूप दृष्टा है दृग रूप्रित नहीं इसी प्रकार बिहेद आदि प्रपंच से सब कुछ है जैसे वास्तव स्वरूप माया का मायावी ऐसे बिहेद आदि प्रपंच का वास्तव स्वरूप प्रणव ही ठीक हम मायावी स्वगत विकार मंत्रेण माया हस्तिया देर इंद्रजाल से स्वायावसा देव हेतु माया भी जादूगर अपने विकार के बिना ही और जैसे कोई रहता है माया हस्तियादि जो इंद्रजाल दिखाता है उसका हेतु है हे। स्वमाया मायावसात माया के कारण ही हेतु होता है इसमें कोई विकार के बिना है यथबा रज्जु आदेव रज्जु भी नहीं। दे, सर्प का हेतु ही स्वगत विकार भी रहना सर्प जब दिखता है रज्जु में कोई विकार नहीं है स्व्ञानादेव सर्प आदि रज्जु अज्ञान से ही सर्प रज्जुसर्पक हेतु जाती तथा अयमात्मा प्रणवभूत हि तुरी आत्मा प्रणव है्यवहारदशायां व्यवहार काल में स्वाविद्या पार्थिनी हेतु व्यवहार काल में अभी प्रपंचे और सबके हेतु अज्ञानसे अथ युक्त तरह परमावस्थायाुक्त विशेषण अभी सर्व्यवहार हेतुन से तो परमार्थवस्थाया पूर्ोक विशेषणव अपूर्वादि क्योंकि माया विवर्त दिखता है वास्तव तो स्वरूप प्रणवब्रह्म आदिमदे अंतस्त द्वितीयाथ विभजते हाथ्यमे एवं प्रणवम आत्मा मायाविस्थानी ज्ञावा तत्व तदात्म भाव व्यसनोति प्रणब आत्मान प्रव आत्मा हेतु माया मायाव्या माया माया हस्ती के लिए जैसे माया रज का रज्जु इसी प्रकार प्रणवात्मा ही वेदादी प्रपंच का वास्तव स्वरूप हेतु इसको जानकर कि के अस्मि ब्रह्म इसे संशय विपरहित ज्ञान होने पर, पर। तत्नादेव तदात्म भावम व्यस्मत आत्मभाव को प्राप्त करता है तद्रुप हो जाता है ये तत्नादेवाया तद अंतंतरम इसी अर्थ से नहीं तो ज्ञावा व्यस्त कौन से ज्ञान के बाद प्राप्त करता है तो अर्थ आ जाता है किंतु अव्यवधान उसके व्यवधान के बिना ही प्राप्त करता है अर्थ प्राप्त करने के लिए तद अनंतरम व्यवधान रहित तत्नाद प्राप्त करता है टीका मैं तदात्म भाव इतना तब्देन अपूर्वाद विशेषण परमाथवस्तु परामृश्य तद आत्म भाव को प्राप्त करता है तद आत्मभाव को नस अपूर्वादि विशेषण अपूर्व अनपूर्वाह इत्यादि विशेषण वाला परमार्थ वस्तु का ही परामर्श तदरूप को प्राप्त करता है ब्रह्म बुद्ध्या प्रणवम अभिध्याय तो हृदयाख्यम देशम उपदिश थे का जो ध्यान करता है ब्रह्म बुद्धि से उसका देश उपदेश करते हैं देश हृदय में ही ध्यान करें प्रणवम ीश्वर विद्या हृदय स्थित मीरो न शोच प्रणव ही ईश्वर विद्या स्थित सौक हृदय में स्थित सर्वव्यापी नकार मत्व धीर धीर विवेकी शोक को प्राप्त करता नहीं, नहीं करता है सर्वव्याप ओंकार ब्रह्म है ठीक है में परमार्थ दर्शिनस्तु स्तु देशादि अनविन्न वस्तु यह तो पहले ध्यान करने के लिए कहा सर्वस हृदय परमार्थ दर्शी उत्तम अधिकारी के लिए देशादि अनवचिन्न वस्तु दर्शनार्थ देश काल वस्तु अनवचि देश अवच्छिन्न न... नहीं है देश परिच्छि होता है अत्यंत भाव का प्रतियोगी काल परिचि होता है प्रागह का प्रतियोगी अत्य अत्य अथवा ध्वंस का प्रतियोगी वस्तु परिचि होता है ब्रह्म नहीं होता है वस्तु परिचिन होता है घट जो अन्यन्य भाव का प्रतियोगी ब्रह्म अन्यन्य भाव का भी प्रतियोगी नहीं उससे भिन्न कुछ नहीं देश परिचन्न भी नहीं उसका अत्यंत हवा नहीं है काल परिच्छन भी नहीं क्योंकि उसका उत्पत्ति नाश नहीं है तो देश आदि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शनाथ देश काल वस्तु परिच्छेद रहित वस्तु का ज्ञान होने से आर्थिकम शोका भाव अर्थ से सिद्ध होता है शोका भाव अ ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो शोका भाव ये श्रुति में कहवासी उपनषति त्र को मुह क शोक एक पश्यत शोकम कौकम इत्यादिश्रुतिमति अद्यापिन माधीर न सोचतीत स्मृति प्रत्यास्पद हृदय सौ प्राणीवर्ग सर्वस्य स्थित प्राणी हृदय हृदय क्या है इसका स्मृति स्मृति देश प्रणवभूत से ब्राह्म प्रणवभूत ब्रह्मेय हृदय देश में उसमें हेतु क्योंकि स्मृति प्रत्येस्पद हृदय ईश्वरम प्रणवम विध्यात्वव्यापिनम व्योम ओंकार आत्मनम असंसारिनो धीरो बुद्धिमान मत्वा न सोचती जो सर्वव्यापक है देश काल वस्तु परिच्छेद रहते ब्रह्म व्योमत जैसे आकाश सब के अंदर बाहर है इस प्रकार ओंकार ब्रह्म आत्मा है सब के बाहर अंदर है कि असंसारी है इसको जान करके धीरो बुद्धिमान बुद्धिमान उसको जान करके सब को नहीं करता है राशि में बुद्धिमानी विवेकित्व आत्मा अनात्म विवेक करने वाले बुद्धिमान अन्य बुद्धि नहीं मत्व से इति साक्षात्कार संपत्ति साक्षात्कार उसके बिना शोक निवृत्ति नहीं विवेक द्वारा तत्व साक्षात्कार सती शोक निवृत्त हेतु विवेक आत्मात्म विवेक अन्य पर प्रणव के वास्तव स्वरूप अमात्र तूर्य का विवेक ज्ञान अनु पर तत्व साक्षात्कार होता है विवेक के द्वारा तत्व साक्षात्कार होने पर शोकों की अत्यंत अनिवृत्ति होती उसमें हेतु देते हैं शोक निमित्त अनुपत्य शोक का निमित्त ही नहीं अज्ञान से ही शोक होता है साक्षात्कार होने से अज्ञान की निवृति शोक का निमित्त नहीं तस्य आत्मा ज्ञानम तसे, तसे मतलब शोक शोक का निमित्त आत्म न अज्ञानम तस्य आत्म साक्षात्कार निवृत्त हो आत्म के साक्षात्कार पर अज्ञान की निवृत्ति निवृत्त होने से शोक अनुपत्ति इत्यादा प्रमाण में अज्ञानी की निवृत्ति होने से शोक नहीं हो इसमें प्रमाण तरत ही शोक में आत्मविद इत्यादि श्रुति भी हो चांदोगीमय आत्मज्ञानी शोक को पार कर लेता है इत्यादि में आदि पद्धति आदि शब्दन विद्य थे हृदय ग्रंथि चिंतन थे सर्वसंशय मुंडकमय ये श्रुति ओंकार तूर्य भाव आप यह प्रतिपन्न स्तम स्तौती ओंकार तूर्य भाव तूर्यत्व प्राप्त किया है ओंकार तुरिय आत्मा है ओंकार तुरिय ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है यह प्रतिपन्न जो ज्ञातवान इसके ज्ञान ज्ञानी की स्तुति करते हैं शिवः शिवः शिवः विदितो विदितो विदितो ोपशिवशारो विदिर्नेतोकार अमात्र अनमात्र द्वैत उपशम शिव ओंकार ओंकार अमात्र ओंकार जो तीन मात्र की पश्चात अमात्रा मात्र रही अनंतमात्र अनंत है उसकी उसका परिच्छेद नहीं क्योंकि ब्रह्म रूप है ब्रह्मव्यापक द्वैत उपशम द्वैत की निवृत्तिपे अद्वैत रूप शिव से अंत इस ये नदित ज्ञात साक्षात्तः ब्रह्म स मुनि ही वही मुनि न इतर जना, अन्य शास्त्र ज्ञानी होने पर भी मुनि नहीं ठीक है मैं? यतक्त प्रणव प्रतिपति विहीन स्न मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाग इति विद्या रही निंदु ऐसे प्रणव प्रतिपति भी न ज्ञान रहित ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म का साक्षात कर जिसको नहीं हुआ और जनन मरण मात्र भागी जन्म मरण को प्राप्त करेगा मोक्ष नहीं पुरुषार्थ भाग भवति पुरुषार्थ उत्तम तो पुरुषार्थ तो मुख्य भाग नहीं होगा इस प्रकार विद्या इसको ज्ञान नहीं जिसकी ज्ञान नहीं पाद विभाग से मात्रा विभाग से अभावा ओंकार सन अमात्र अमात्र तुरीय ओंकार अमात्र क्यों है पाद विभाग से मात्रा विभाग से चभावा जिसमें पाद विभाग नहीं आत्मा के प्रथम द्वितीय तृतीय पाद हो गया चतुर्थ पाद तो तूर्य कहा जाता है तीन कल्पित पाद को लेकर विभाग नहीं मात्र विभाग से उ तीन समाप्त होगी और चतुर्थ को अमात्र कहते कोई मात्रा नहीं ओंकार स्तूरीय सन अमात्र होती ओंकार तूर्य आत्मा अमात्र होता है इतिहा अमात्र तूर्य ओंकार मात्रा कही व्याख्या करते मियत अनया मात्रा परिचिति जिसके द्वारा मान किया जाता है परिचित किया जाता है सा अनंता सो अनंतमात्र अनंता मात्रा, सा मात्रा। ननु से अनंतमात्र टीका नु कथम अनंता परिच्छित्य ओंकार से तूर्य से उच्यते तो उसका परिचित अनंत क्यों अनंतमात्र क्यों मात्रा का अर्थ परिचित नहीं तत्र परिचित जब परिच्छेद ही नहीं तो अनंत परिच्छेद कैसे होगा इतना संख्या क्या है नईतावतम अश्छेद यह तूर्य आत्मा परिच्छेद तो उसका मात्रा इतने है ऐसा परिच्छेद नहीं कर सकते इसलिए अनंत मात्रा का इतने ही ऐसा निश्चय नहीं अनंत मात्रा है परिच्छन अनर्थात्मक द्वैत संस्पर्शा अतिबंधेन परमांद आविर्भवती अभिप्रत्य द्वैत अनर्थ अनाथात्मक दैत संस्पर्श अभाव अनर्थात्मक संस्पर्श है ही नहीं आत्मा अतिबंधेन परमानंदविर्भवती जो ज्ञान हो जाता है परमानंद आविर्भूत हो जाता है अपना स्वरूप परमानंद अज्ञान से आवृते आत्मज्ञान से अज्ञान निवृत्त आविर्भूत प्रकट हो जाता है सर्वद्वित शिव सवद्व उपम सर्वदिष्ठान सर्वद का लय हो जाता है उसमें अधिष्ठान से शिव शांत रूपे ओंकारो यथा व्याख्या तो विदि तो ये न तत्व से मनोनाथ मुनि वही मुनि जिसने ओंकार को जान लिया ठीक है नहीं यथा व्याख्या यथा भी तो भी यथा यथव्याख्याद यथाव्याख्या पूर्वाधन उक्त विशेषणवा पूर्वार्धने कहा गया जु विशेषण अत्र अनतमश द्विति यहाँकार नथोक्त प्रणवपरिज्ञानरहित शास्त्रपरिज्ञानव जन्मलोप उपलक्षित संसारवाकुषाथसी कद से प्रणवज्ञान न्यून पर भी प्रणवज्ञानरहित जिसको इस प्रणवज्ञान मात्र अनंत मात्र प्रम ज्ञान नहीं शास्त्र के परिज्ञान शास्त्र का सम्य ज्ञान होने पर जन्म उपलक्षित संसार भागते न पुरुषार्थ सिद्धि जन्म उपलक्षित संसार भाग नहीं होगा जन्मादि संसार को प्राप्त नहीं करेगा शास्त्र ज्ञान होने से इससे पुरुषार्थी का असिद्धि नहीं पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा जब शास्त्र का समय ज्ञान हो ये शंका पर सिद्धांतिकता में ही शास्त्र ज्ञान होने पर भी साक्षात्कार नहीं तो पुरुषार्थ सिद्धि नहीं नव शास्त्र अभाव मुख्यपुर सिद्धि इतना शास्त्र शास्त्र ज्ञानी के भी तत्व अभाव अहमस्म ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं तो मुख्यपुरुषाथ मुख्य अभाव सिद्धि नहीं प्रेतः नेतरो जन शास्त्र अ त्य इतर किस कल न शास्त्री होने पर भी अन्य के प्रसंग नहीं शास्त्र ज्ञान होने पर साक्षात्कार कर सकता है कि साक्षात्कार नहीं हुआ शास्त्र ज्ञान जीतने होने पर भी वह मुनि नहीं है ठीक है तदेव प्रणव द्वारे नरूपाधिकम आत्मा अनुसंधान पुरुषार्थ परिसमाप्तिर ने तरसा बहिर्मुखा स्थित प्रणव के द्वारा निरुपाधिक आत्मा अनुसंधान से आत्मा का जो अनुसंधान करता है साक्षात्कार करता है पुरुषा की मुख्य प्राप्त करता है इतरेशा बहिर्मुखा आत्मज्ञान नहीं आत्मज्ञान साधन नहीं करते उनको ही बहिर्मुखा सिद्धि स्थिती इतिस्ति गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य सेमहंसपरिराजकाचार्य शंकर भगवत कृतावागमशास्त्र विवरण गौरवपादी कारिका सहित मंडुक्योपन भाष्ये प्रथम आगमन प्रकरणम चार ही प्रकरण में से आगमन प्रकरण हुआ इसमें आगम शास्त्र का विवरण है और उसके ऊपर गौरपाधिकारी का भी आगे तीन प्रकरण है गौरपाध्याचार्य ने अलग से लिखा है द्वितीय प्रकरण है वैतथ्याख्यम द्वितीय प्रकरण चार प्रकरण है आगम प्राधान्यन अद्वैत प्रतिपादयता तत्नीक मिथ्याम अर्थात अद्वैत का प्रतिपादन